साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दौरा प्रस्तुत है जुदि किशोर वच्चों हेतु साहित्य कार्यक्रमों पर आधारित रेडियोपत्र का साहित्य जगत इसी कर्म में प्रस्तुत है स्वर्गिये श्री मैंथिली शरण गुपत की कविता मानवता पर � प्रस्तुत है कविता मानवता वाचक डॉ कमल सत्यार्थी विचार लोके मरते हो न मृत्यु से डरो कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी हुई न यूं स्मृति तो व्यथा मरे व्यथा जिए मरा नहीं वही कि जो जियाने आपके लिए यही पशुप्रवरत्य है कि आप आप ही चर्य Isap वही मनष्य है कि जो मनष्य के लिए मरें कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखांति इसी उदार से धरा प्रतार्थ भाव मानती उसी उदार की सदा सजीव कीर्थी कूज ती तथा उसी उधार को समस्त स्रिष्टि पूजिती अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनश्य है कि जो मनश्य के लिए मरे क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थ जाल भी उशिनर क्षेतीस ने स्वमान सिदान भी किया सहर्श वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया अनित्य देह के लिए अनादी जीव क्या डरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे सहानू भूटी चाहिये सहानू भूटी चाहिये महा विभूटी है यही वशीक्रता सदै्व है, बनी हूई स्वयम्मही विरुध वाद बुध्ध का दया प्रवाह में बहा विरुध वाद बुध्ध का दया प्रवाह में बहा पुनीत लोख वर्ग क्यान सामने जोका रहा अहा, वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष है कि जो मनुष्य के लिए मरे रहों न भूल के कभी मदांध त्वच्छ वितमे सनाथ जान आप को करो न गर्व चितमे अनाथ कौन है यहां अनाथ कौन है यहां त्रिलोक नाथ साथ हैं दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं अतीव भाग्य हीन है अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे अनंत अंत रिक्ष में अनंत देव हैं खड़े समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े-बड़े परस पराव लंब से उठो तथा बढ़ो सभी अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी रहो नयों के एक से न काम और एका सरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए विपत्त विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए घटे न हेल मेलहा घटे न हेल मेलहा बढ़े न भिन्नता कभी अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी वही समर्थ भाव है वही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे यह थी कविता मानवता इसके वाचक थे डॉ कमल सत्यार्थी लेखक मैथिलीशरण गुप्त मैथिलीशरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगाँव झांसी में हुआ था उनके पिता का नाम सेठ रामचरण था जो स्वयं राम के भक्त थे तथा काव्य प्रेमी भी मैथिलीशरण गुप्त को काव्य का संस्कार पिता से मिला हिंदी संस्कृत और बंगला का ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से उन्होंने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त किया तथा भारत सरकार ने भी उन्हें पद्मभूषण से अलंकृत किया वे कई वर्ष तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे गुप्त जी ने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान किया प्राचीनता और नवीनता को एक सूत्र में पिरोकर उन्होंने संस्कृति और समृद्धि की ओर संकेत किया उनकी अभिव्यक्ति की भाषा थी खड़ी बोली सीधी सरल बोलचाल की भाषा लेकिन फिर भी व्याकरण सम्मत परिष्कृत परिमार्जित श्री मैथिली शरण गुप्त की ओजस्वी वाणी ने हिंदी को एक नई दिशा दी इन्हें राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त था सन 1964 में उनकी मृत्यु हो गई मैथिली शरण गुप्त ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें से प्रमुख हैं साकेत यशोधरा द्वापर सिद्धार्थ पंचवटी जयद्रथ वध भारत भारती जय भारत आदि राष्ट्रकविता मानवता में अतीत के गौरव की कथा है जीवन के मूल्यों की अभिव्यक्ति है प्रेम और सहानुभूति का ऐसा पाठ पढ़ाया गया है कि हर व्यक्ति सजग सचेत हो उदारता की प्रतिमूर्ति बने भाग्य के भरोसे रहने वालों के लिए यह कविता एक सचेत जागृति का संदेश लिए है विपत्तियों विघ्नों को ठेलते ढकेलते हुए राह के रोड़ों को हटाते हुए आगे बढ़ने की घोषणा ही इस कविता का मूल स्वर है प्रस्तुत है कविता मानवता पर डॉ कमल सत्यार्थी से बातचीत बातचीत कर रही हैं हर सिमरन कौर मानवता कविता की पहली पंक्ति में ही कवि ने कहा है न मृत्यु से डरो कभी कवि ने ऐसा क्यों कहा है कवि कहता है इस सारी कविता में खूब विचार लो के मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी मरना तो है ही मृत्यु अवश्यंभावी है होकर रहेगी सत्य है फिर मृत्यु से क्या डरना है लेकिन ऐसे मृत्यु किस काम की कि आदमी अपने लिए जिया अपने लिए मर गया मृत्यु उनके सार्थक है दूसरों के लिए जीते हैं दूसरों के लिए मरते हैं उन्हीं की कथा बड़े-बड़े कवि लिखते हैं उन्हीं पर काव्य रचे जाते हैं उन्हीं पर कहानियां लिखी जाती हैं वही देश और जाति को प्रेरणा देते हैं उन्हीं लोगों का इतिहास में नाम अमर रहता है उन्हीं का जीवन धन्य है इसलिए कवि कहता है कि मरते सभी हैं लेकिन मरना उन्हीं का मरना है जो दूसरों के लिए जीते हैं जो परोपकार करते हैं जो मनुष्यता के दिव्य गुण धारण करते हैं कवि ने पशु प्रवृत्ति और सच्चे मानव में क्या अंतर बताया है देखिए इसी कविता में कहा है यही पशु प्रवृत्ति है कि आप आप ही चरे जो अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है अपने लिए जी रहा है दूसरों को उसे परवाह ही नहीं है वो तो पशु है मनुष्य तो वह है जो दूसरों के लिए जीता है जो अपने जीवन का ध्येय बनाकर चलता है मुझे दूसरों के लिए ही अपने जीवन के सर्वोत्तम क्षण बलिदान देने हैं गुप्त जी ने उदार विशेषण का प्रयोग कैसे लोगों के लिए किया है उसी उदार की कथा सरस्वती बखन्ते ऐसे उदार पुरुषों की कहानी ऐसे उदार पुरुषों की कथा जो अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे जो तमाम संसार में यह भावना लेकर चलता है आत्मवत सर्व भूतेषु जैसा मैं हूं ऐसे ही सब लोग हैं जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही दूसरों के लिए चाहूं यदि मैं अपने लिए सुख चाहता हूं तो दूसरों के लिए भी सुख चाहूं ऐसा उदार व्यक्ति ही वंदनीय है उसी की कथा कवि लिखते हैं उसी की कथा उपन्यासकार लिखते हैं ऐसे कमियों के उदाहरण कविता में भरे पड़े हैं सबसे पहला उदाहरण कवि ने दिया है क्षुधार्तरंति देवनेद्या करस्थथालभी राजा रन्तिदेव ने दूसरों के लिए भूखे व्यक्ति की भूख मिटाने के लिए अपने सामने आया हुआ भोजन का थाल दे दिया था जबकि राजा रणतेदेव 40 दिन तक भूखे रहे थे लेकिन अपने अतिथि सत्कार में फिर भी नज़ूर रुके रहे अतिथि सत्कार करने में वो कृपण नहीं बने जैसे ही सामने से उन्हें देखा भूखा व्यक्ति चला रहा है अपने सामने आया हुआ थाल उन्होंने उसको दे दिया लो भाई तुम अपनी भूख मिटाओ तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जलभे ऋषि दधीचि ने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया था दधीचि की हड्डियों से ही वज्र बनाया गया जिससे के उस दानव का विनाश हुआ दानव को मारा इंद्र ने इसी में एक उदाहरण बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है उसी नर क्षेतिस ने स्व मांस दान भी किया ओसिनर प्रदेश का राजा शेवी पुराण प्रसिद्ध राजा है बड़ा दानवीर था उसके दान की परीक्षा करने के लिए इंद्र ने धर्म अग्नि उनको भेजा और कबूतर बनकर के अग्नि जब गया तो स्वयं इंद्र बाज बनकर के उसके पीछे चला कबूतर राजा की गोद में बैठ गया राजा ने शरण में आए हुए कबूतर को देखा उन्होंने संकल्प कर लिया कबूतर को बचाया जाएगा बाज से लेकिन मनुष्य की वाणी में बाज ने कहा राजन आप तो धर्म पुरुष है मैं भी भूखा हूं क्या आप या यह मेरा भोजन है क्या आप इसे बचाने के लिए मुझे भूखा रखेंगे राजा दयालु था धार्मिक था उन्होंने कहा इंद्र ना उन्होंने कहा बाज मैं जानता हूं मेरा धर्म क्या है लेकिन ये मेरी शरण में आया है ये निरीह है इसे बचाना मेरा धर्म है इसके बराबर मैं अपने शरीर का मांस तुम्हें दे सकता हूं बाजने कहा मुझे कोई اعتراض नहीं है दीजिए और राजा शिवि ने अपने शरीर का मांस काट करके तराजू में एक ओर रख दिया कबूतर को दूसरी लेकिन निरंतर कबूतर का वजन बढ़ता चला गया राजा शिव ने अपने शरीर का मांस काट-काट करके रखते चले गए लेकिन तो भी कबूतर भारी था राजा स्वयं बैठ गए तराजू में यह देखकर के इंद्र एक विस्मित रह गया और उसने हाथ जोड़कर कहा आप तो सच्चे धर्म पुरुष हैं आप वंदनीय हैं दूसरों के लिए अपने प्राण इस प्रकार अर्पित करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप में महामानव है उसका मुकाबला किसी भी धर्म से किसी धार्मिक पुरुष से नहीं किया जा सकता तो इस तरह के उदाहरण इस कविता में बहुत सारे आए हैं सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भेदीय कर्ण ने अपने शरीर का चमड़ा चमड़े का यहां अर्थ है उनके शरीर पर कवच इस तरह से जमा हुआ था कि वो उनके चमड़े का एक अंग बन गया था उस कवच को उतारना सहज नहीं था कवच को अगर उतार कर दिया जाए तो साथ में सारी चमड़ी छिल करके आ जाती थी इंद्र ब्राह्मण का भेष बनाकर गए कर्ण के पास और उनसे कहा कर्ण तुम तो बड़े दानी हो लेकिन मैं एक बड़ी अद्भुत चीज मांगने आया हूं हो सकता है तुम उसे न दे सको कर्ण ने कहा ब्राह्मण जो तुम मांगोगे मैं दूंगा तो फिर कर्ण तुम अपना यह कवच और ये तुम्हारे कानों में चमकते हुए जो कुंडल हैं ये मुझे दे दो थोड़ा आश्चर्य हुआ कर्ण को कवच और कुंडल मांगने वाला व्यक्ति कौन है उसने कहा मैं आपको पहचान गया लेकिन आप कोई भी हो तो भी मैं आपको कह चुका हूं अपने कवच और कुंडल ये समझते हुए भी मैं दूंगा कि इन पर मेरी विजय आधारित है कवच और कुंडल धारण करके मैं अजय हूं अमर हूं और इनके न रहने से महाभारत के युद्ध में मैं मारा जा सकता हूं तो भी आप आए हैं आपने मांगा है तो मैं दूंगा तो कर्ण जैसे उदार व्यक्ति इतिहास में बहुत कम हुए हैं कवि ने इसीलिए कर्ण का उदाहरण दिया है कर्ण के उदारता का गुप्त जी ने एक स्थल पर कहा है अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे कवि ने जब शरीर को अनित्य कहा है तो जीव अनादि कैसे हो गया अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे यह शरीर तो मरणशील है सभी को मरना है यह रहने वाला नहीं है फिर मनुष्य को इसके लिए क्या डर नित्य प्रति बहु जन मरते हैं रोज हमारा लोग मर रहे हैं तदपि मृत्यु से हम डरते हैं तो भी कितने आश्चर्य की बात है कि हम मरने से डरते हैं इससे अधिक कौन विस्मय विस्मय है जो निश्चित है उससे भय है एक बड़े अच्छे बात कविता में है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही वशीकरता सदैव है बनी हुई स्वयं ही मनुष्यता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है सबसे बड़ा लक्षण है सहानुभूति जिसके मन में दूसरों के लिए सहानुभूति नहीं है दया माया नहीं है करुणा नहीं है उसमें मनुष्यता हो ही नहीं सकती मनुष्यता के लिए सबसे बड़ा गुण ही चाहिए दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा इस सहानुभूति के कारण ही महात्मा बुद्ध जो परंपरागत ब्राह्मण धर्म और कर्मकांड के विरुद्ध मत लेकर के चले थे जीव मात्र पर दया के कारण सहानुभूति के कारण उनके धर्म का सार ही बन गया सहानुभूति दया करुणा इसलिए कवि कविता में कहता है रोहो न भूल के कभी मदान्धत्वच्छेवित्त में धन तो बड़ा तुच्छ है धन के लिए क्या गर्व करना सनाथे जान आप को करो ने गर्व चित्त में अपने आप को यह मत समझ लो कि तुम ही सब कुछ हो सब कुछ तो परमात्मा है इसलिए धरती पर कोई भी अनाथ नहीं है सबका वही सहारा है दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं इसलिए अनाथ कोई भी नहीं है अनाथ कौन है यहां त्रिलोकेनाथ साथ हैं सबके साथ परमात्मा है यह कौन शब्द आता है अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े अनंत देव इस पर आप प्रकाश डालिए अन, अनंत देव कवि मैथिलीशरण गुप्त बड़े आस्थावादी कवि हैं धर्मपरायण कवि हैं हिंदू पुराणों से उनका बड़ा संबंध है वे समझ वे कह रहे हैं अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े अनेक देव तेरी सहायता करने के लिए उत्सुक हैं उनके हाथ तेरे लिए बढ़ेंगे तो दूसरों के लिए सहायता कर तेरा कल्याण होगा बहुत से देवी देवता तेरी सहायता के लिए अर्पित हैं कवि कह है कि हमारे पुराने ऋषि तपस्या करते थे अपने कल्याण के लिए आत्म कल्याण के लिए वर्षों तक चिंतन करते थे लेकिन कुछ ऐसे लोक पुरुष गांधी जी जैसे उन्होंने सोचा कि केवल मेरा कल्याण तब तक अधूरा है जब तक दूसरों का कल्याण नहीं होता तो आपस में मिलजुल कर हम एक नई शक्ति प्राप्त करें अपनी एकता से और उस उस शक्ति का प्रयोग करके हम लोक जीवन को अधिक अधिक सुंदर बनाएं परस्परावलंब से एक दूसरे के सहारे से हम उठें हम काम करें अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन एक और एक ग्यारह होते हैं एक दूसरे का सहारा लेकर के हम कर्तव्य मार्ग पर बढ़ेंगे हमारा मार्ग आलोकित हो जाएगा जो रास्ता हमें कठिन लग रहा है सदम बन जाएगा डॉक्टर सत्यार्थ जी आप इस पंक्ति का अर्थ हमें फिर से बताएं अभी अमरते अंक में अपंक हो चलो सभी बड़ी अच्छी पंक्ति है यह इसमें श्लेष अलंकार भी है एक जगह अमरते अंक अमरते कहते हैं जो कभी मरता नहीं है और अंक ईश्वर को भी कहते हैं और गोद को भी कहते हैं जी तो एक अर्थ इसका यह हो जाता है कि उस पवित्र ईश्वर की गोद में अपंक हो कीचड़ रहित यानी पवित्र हो करके चढ़ो उसकी शरण में जाओ निकलश हो करके निष्पाप हो हां दूसरा जीवन के पवित्र मार्ग पर निकलश होकर पाप रहित हो करके शुभ विवेक बुद्धि से बढ़ते रहो एक अंतिम पंक्तियों में कवि ने बड़े प्रेरणादायक बात कही है चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए विपत्त विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए घटे न हेल मेल हां सहानुभूति के साथ मेल मिलाप के साथ दूसरों के प्रति प्रेम सहयोग सदा सहिता सहानुभूति त्याग तपस्या बलिदान इन इन जैसी दिव्य भावनाएं लेकर ऐसी ही दिव्य भावनाएं लेकर मनुष्य को निर्भय होकर के अपने कर्तव्य मार्ग पर बढ़ना चाहिए अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी थोड़ा गंभीर बात है यह अतर्क एक पंथ के अतर्क पंथ निश्चित पंथ जिसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है कौन सा मार्ग है वो वो मार्ग है मानवता का मार्ग किसी भी धर्म के व्यक्ति को इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता कि मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है सबसे बड़ा कर्तव्य है सबसे बड़ा मार्ग है इसलिए चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हो चाहे कुछ भी हमारा मत हो लेकिन यह एक ऐसा मार्ग है मानवता का मार्ग कि इस पर हम सभी चल सकते हैं लेकिन सतर्क पंत हो सभी सतर्क शब्द का प्रयोग बड़ा सुंदर प्रयोग किया है सतर्क समझबूझकर विवेक के साथ तर्क के साथ हम कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाएं लेकिन समझदारी के साथ इस रास्ते पर चलने से क्या हमारा हित है क्या समाज का हित है इस बात में कितना लोक कल्याण है समझदारी के साथ हमें उस रास्ते को ग्रहण करना चाहिए वही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे समर्थ कौन है समर्थ वो नहीं है जो अपने लिए जी रहा है समर्थ वो है जो दूसरों को भी अपने साथ लेकर के बढ़ रहा है मैं खुद तैर कर चला जाऊं दूसरा डूब जाए ये समर्थ तैराक की तैराकी नहीं है समर्थ तैराक तो वो है जो अपने आप भी न डूबे और दूसरों को भी नदी के पार ले जाए मैं भी सुख से रहूं दूसरे लोग भी सुख से रहें मुझे जितना सुख मिल रहा है मैं दूसरों को भी उतना ही सुख दे सकूं तभी मैं समर्थ हूं तभी मैं मनुष्य हूं तभी मेरी मानवता वंदनीय है धन्य है विचार लोक के मरते हो न मृत्यु से डरो कभी मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी हुई न यो स्मृत्य तो व्यथा मरे व्यथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए यही पशु प्रवृत्ति है कि आप आप ही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे उसी उदार की कथा सरस्वती बखंती उसी उदार से धरा प्रतार्थ भाव मानती उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजति तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजति अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे शुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी तथा दधिची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी उशिनर क्षेतीस्ट ने स्वमान सदान भी किया सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया अनेत्य देह के लिए अनादी जीव क्या डरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे सहानुभूति चाहिए सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही वशीकरता सदैव है बनी हुई स्वयं मही विरोधवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बह विरोधवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बह पुनीत लोक वर्ग ज्ञान सामने झुका रहा अह वही उदार है परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे रहों न भूल के कभी मदआंध त्वत्वित्त में सनाथ जान आप को करो न गर्व चित में अनाथ कौन है यहां अनाथ कौन है यहां त्रलोक नाथ साथ हैं दयालू दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं अतीव भग्य हीन है अधीर भाव जो करे वही मनश्य है कि जो मनश्य के लिए मरे अनंत अंत रिक्ष में अनंत देव हैं खड़े समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े परस्पराव लंब से उठो तथा बढ़ो सभी अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चड़ो सभी रहो नयों के एक से नकाम और कास सरे वही मनश्य है कि जो मनश्य के लिए मरे चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए